शासन करने है ना शासन करने वाला तो इसका क्या हो गया नियमन करने वाला एक अर्थ हो गया तो नियमन करने वाले से जो वस्तु व्याप्त होगी तो नियमन करने वाला जिसमें व्याप्त होकर रहे वो वस्तु कैसे हो जाएगी नियम बात करती है नियम करने वाली वस्तु जिसमें व्याप्त होकर के रहेगी वो उसके द्वारा नियम हो जाएगी हो जाएगी जिसके ऊपर किया जाए उसे क्या देखना है है ब्रह्मात्मा किससे मालूम हुआ है ठीक है इसका ईसा वास्तव ऐसी है ना तो ये वो अच्छा निकलते हैं ना हमने बताया था की ईसा वास्तव पर ईसा या तृतीया रूप है ईट शब्द कैसा है साधक है ना ईट ईट ईसो ईशा तृतीया एक वचन में क्या बनता है ईशा ईशा शब्द तृतीय एक वचना है तो फिर ईसा व्य का क्या अर्थ होता है कि ईश्वर के द्वारा व्याप्य क्या व्याप्य तो है ना जिसमें व्याप्त होकर रहता है उसे क्या कहते हैं नाम व्याप्ति कहते हैं न्याय कहता है पर वहाँ की व्याप्ति यहाँ की व्याप्ति अलग है ना यहाँ तो जिसमें व्याप्त है या जो व्याप्त है और जिसमें व्याप्त है दो बातें होंगी ना हैं परमात्मा के द्वारा जगत व्याप्त है और परमात्मा किसमें व्याप्त है हाँ में व्याप्त है ऐसा नहीं है हाँ तो उसमें रहता है परमात्मा तो अब आप देखेंगे हाँ तो यहाँ पर ईसा वास्तम मतलब ईश्वर के द्वारा व्याप्य जगत तृतीया एक दिन रूप है शंकाकार के अनुसार यहाँ पर ईसा वास्तम में ई से शब्द अदंत है कैसा है अदंत शब्द है अकारांत है तो उसके अनुसार क्या होगा ईसेना आवास्यम ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास है ई सेना आवास्यम, आवास्यम ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास है समास होने पर भी भक्ति का लुक हो जाता है इस अवास्य होने पर क्या बनेगा इसम ऐसा बनेगा जब भी किसी सिद्धांत का प्रतिपादन होता है तो सिद्धांत मत को करने के लिए कुछ खड़ा किया जाता है बना लिया जाता है तो वही अब पूर्व पक्षी वहाँ पर आ गया तो पूर्व ध्यान देना तो परम परमात्मा ही इस पक्ष कहे गए है ऐसा कौन मानता है सिद्धांति ठीक है और पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ पर इस क्या लेना है रुद्र को लेना है महादेव को लेना है परम ब्रह्म परमात्मा को ने लेना ने ने है ऐसा आए। कुछ बनाया गया कल हमने समझाया था रूडी योग है ना तो रूढ़ी योग का बात करती है शब्द की शक्ति रूढ़ी है और शब्द की शक्ति क्या योग है दोनों शब्द की शक्तियाँ है न कल हमने योग का क्या अर्थ बताया था प्रकृति अर्थ और प्रत्येक अर्थ को मिलाकर अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति योग योग कहलाती है, योग हाँ है। इसको सरल शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, प्रकृति और प्रत्यय के सम्मिलित अर्थ का बोध कराने वाली इस प्रश्नता दोनों में है ना प्रकृति और प्रत्यय के सम्मिलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है योग शक्ति कहलाती है इसके उदाहरण कहते हैं कल क्या बताएगा पाठिका तो यहाँ पर प्रकृति क्या है यहाँ पे और पठध हैं तो प्रकृति है। तो अर्थ क्या है पाठ का क्या पाठ तो प्रकृति और अर्थ प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को मिला और पाठ का यहाँ पर प्रकृति क्या है था था। था था। तो पट धातु का क्या अर्थ है पाठ तो पाठ करता ये अर्थ से किस शक्ति से निकला ये ये ये योग शक्ति से निकला है ना और एक क्या होती है रूटी शक्ति क्या होती है रूटी शक्ति को गौ शब्द है ना गौ हो गो ऐसा उड़ाद सूत्र है गम धातु से दो प्रत्य होता है करता नहीं तो उसका अर्थ क्या गच्छति थी गौ हो तो यदि यहाँ पर योग शक्ति का अर्थ लेते हैं तो गहू का क्या हो जाएगा जाने वाला गमन कर हो जाता है है ना तो जाने तो उस, उस समय यदि योग शक्ति से तो फिर गौ कर से जाने वाले मनुष्य को भी गौ कहा जाएगा जाने वाले मनुष्य को भी क्या कहा जाएगा गौ कहा जाएगा और बैठने वाले चतुष्पाद प्राणी को गौ कहवाएंगे जब बैठा है तो नहीं कह सकते बताती इस बार नहीं तो यहाँ पर योग शक्ति नहीं गौ शब्द किस शक्ति शे का बोध कराता है रूढ़ी शक्ति से बोध कराता है ना रूढ़िशक्ति से बोध कराता है वहां पर के अर्थ और प्रस्ते के अर्थ की अपेक्षा नहीं होती है बल्कि समुदाय का है है ना हाँ समुदाय मतलब प्रकृति और प्रत्यक के समुदाय प्रकृति और प्रस्ते के समुदाय का है तो समुदाय के अर्थ का बोध कराने वाली क्या कहलाती है रूढ़ी कहलाती है तो शीघ्र बोध किससे होता है योग शक्ति से की से रूढ़ी से शीघ्र होता है क्यों उसमें योग शक्ति से अर्थ लेने पर प्रकृति का अर्थ और प्रत्येक को अलग अलग देखना पड़ेगा तब समुदाय अर्थ निकलेगा प्रकृति के अर्थ देखो प्रत्य देखो फिर दोनों को मिला कर समुदाय अर्थ देखो प्रकृति करते देखो प्रत्येक करते देखो फिर, दो, फिर, दोनों, करते फिर, कर देखो, कर फिर दोनों के अंदर देखो और समुदाय अर्थ में क्या चीजें दोनों के समूह का अर्थ एक साथ एक बार में आ जाएगा तो शीघ्र किससे बोध होता है रूडी शक्ति से रूडी शक्ति से जो पद अर्थ का बोध कराते उन्हें क्या कहते हैं रूढ़ रूढ़ी के द्वारा रूढ़ी को या रूढ़ी शक्ति को रूढ़ी शक्ति के द्वारा जो पद अपने अर्थ का बोध कराते हैं उन पदों को क्या कहते हैं रूडी। और योग शक्ति के द्वारा जो पद अपने अर्थ को बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं योग। योगी कहते हैं ठीक है <coughs> अच्छा तो ध्यान देना तो बलवान कौन है योग की रूढ़ी तो वही है की रूढ़ी योगम अपहरती की रूढ़ी शक्ति योग शक्ति का अपहरण करती है या रूढ़ी शक्ति योग शक्ति का बाध कर है ठीक है अब ध्यान देना जो ईश शब्द है ना आदम से ईश तो इसकी रूढ़ि किसमें है महादेव में रुद्र में रूढ़ी किसमें है महादेव में और और यदि धातु कर्क लेते हैं तो क्या हो जाएगा शासन करता नीमन करता या शासन करता तो योगी कर्क से क्या लिया जाएगा पर ब्रह्म नारायण ईश्वर परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर लिए ठीक है ये कब लिये जायेंगे योग रूढ़ी किसमे है उसकी महादेव से रुद्रदेवता भी तो क्योंकि योग से रूढ़ी बलवान होती है इसलिए यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा ईस का रूढ़ी से योग का भरण करती है रूढ़ी शक्ति योग का बात करती है इस नियम से इस नियम से अत्र इस मंत्र में इस मंत्र में ईश रुद्र होंगे इस मंत्र में ईश्वर होते हैं इस मंत्र में कहे गए इस क्या होते हैं होते हैं और देखना यदि यहाँ पर सर्व उपद होता उस्पध है उसपद का अर्थ है समीप में इस यदि सर्वस्व ईसा सर्वस्व ईसाह ऐसा होता ना तब तो किसके सभी के तो सभी के इसको परम परम परमात्मा ही है क्या यदि सर्व सर्व उत्पद होता तब शिव का ग्रहण होता क्या पर यहाँ पर सर्व ऊपर है सर्व आदि उपद का अभाव होगा आदि जो समझते है ना, तथा सर्व आदि देखो ईश यहाँ पर रुद्र हैं, इसमें पहले क्यों क्योंकि ऐसा नियम है रूढ़ी योग में अपरति ऐसा नियुण। नियुण। आ, रुद्र ध्यान देना ईश रुद्र क्यों है क्योंकि ऐसा नियम है अच्छा एक एक कारण हो गया ना इसके रुद्र होने में एक कारण हो गया दूसरा कारण क्या है क्या सर्वादिप का अभाव अच्छा लगाया है ना तो क्या मतलब दूसरा हेतु पहला हेतु वह था या दूसरा हेतु पर सर्व आदि उपद का अभाव है सर्व समस्त नहीं है या तो जगत पर ऊपर होता तो भी जगदीश कौन हो जाते नारायण हो जाते परमात्मा हो जाते ऐसे उपज नहीं तो यहाँ पर रुद्र होगा शंका होगी ना तो मयम माँ एवं इससे क्या है यहाँ पर समाधान दिया जाता है अच्छा तो जब इसका समाधान दिया जाता है तो आप ऐसा समझेंगे कि जगत कारण के प्रसंग में आकाश और प्राण आदि शब्द आते हैं किस प्रसंग में आगारे। जगत से? जगत कारण के प्रसंग में जैसे आकाशाद आकाशाद हा वही ईमान भूटानी जायसे आकाशाद हा वही ईमान भूटानी आकाश से ही ये सभी प्राणी उसको लोटे है किसके उसको लोटे है अब ध्यान देना यहाँ पर आकाश पद की रूढ़ी किसमें हैूढ़ है, जो में। है? है ना? और यदि योग अर्थ लेते हैं ना तो आंग समय प्रकाश आकाशता आंग सम का ना कास्त है न कास्तिक प्रकाश्य था समझ लेना कास्ता क्या है जो अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं आकाश तो जो अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है अच्छी प्रकार से प्रकाशित जो भगवान होते हैं तो इस प्रकार योग अर्थ लेने से आकाश पद का क्या हो जाता है और परमात्मा तो योग अर्थ लेने पर आकाश का क्या हो जाएगा परमात्मा और रूढ़ी अर्थ लेने पर क्या हो जाता है भूताकाश रूढ़ी लेने पर क्या होता है भूट आकाश हो जाता है ठीक है तो अब आप यह बताइए की जब जगत सभी प्राणी किससे उसको नोते हैं वास्तव में सभी प्राणी के ईश्वर से तो यहाँ पर जब क्या है आकाशाद लिखना शुरू लो सर्वाणी हा भूता देखो सर्वाणी भूतानी ऐसा लिखना सर्वाणी हमानी हाँ भूतानी आकाशाद एवं समुत्प्य आकाशाद एवं समुपद चलेगा देव समुदे हा हुआ है ना हा वही ये प्रसिद्ध अर्थ में है कि प्रसिद्ध ये सभी प्राणी हा हुआ ईमान सरवाणी भूतानी है ना प्रसिद्ध ये सभी प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं से ही यहाँ हा हुई था पर वो सन्धि होने से हवा हो गया है ना पर अच्छे से हाई सभी प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं यहाँ आकाश शब्द रूढ़ी शक्ति से किसको कह रहा है बोलो रूढ़ी से होता भुद, आकाश और योग से किसको कह रहा है ईश्वर को कह रहा है तो यहाँ पर रूढ़ी लेते हैं योग लेते हैं योग लेते हैं तो यहाँ पर रूढ़ी नहीं ली जाती है क्यूँ नहीं ली जाती है अभी बताएंगे यदि कोई रूढ़ी लेने रूढ़ी से अर्थ लेने में यदि कोई बाधक होगा तो रूढ़ी नहीं दी जाएगी बाधक होने को रूढ़ी बाधक क्या भी बता रहे हैं एक और लिखो सर्वाणी भूतानी हम्म इमानी भूतानी प्राणम एवं अभि संसंति अभि संसंति ऐसा लिखना क्या प्राणम प्राणम हाँ तो अभी सम सम विसंति विसंति अभी प्राणम व प्रसिद्ध में है कि ये भूतानी प्राणी ये सभी प्रसिद्ध प्राणी भूतानी करके क्या कर प्राणी ये सभी प्रसिद्ध प्राणी प्राण में ही लीन होते हैं किसमे लीन होते हैं अच्छा बताइए जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का करता कौन है परमात्मा तो सबका लय किसमे होता है तो, तो सब परमात्मा में लीन होते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो प्राण शब्द है ना तो प्राण शब्द रूढ़ी ऐसी किसका बोध कराता है जो भौतिक प्राण जो प्राण है ना शरीर में वो कैसे है भौतिक है भूतों के कार्य है किस भूत का कार्य होगा योगा? प्राण भी तो क्या है आपका उगा भौतिक है और प्राण शब्द का योग अर्थ क्या हो जाएगा परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा। परमात्म है नोक शक्ति ऐसी परमात्मा अर्थ हो जाएगा प्राण का योग शक्ति से अर्थ हो जाएगा प्राण परमात्मा और रूढ़ी परम ऐसी ख्यात होता है मतलब क्या है की भौतिक प्राण होते थे, अच्छा। अब भी आप इतना पाठ देखेंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि शंका की गई थी ना पहले ऐसा नहीं कहना क्योंकि कारण विषय आकाश की जगत के कारण से जगत के कारण को विषय करने वाले या जगत कारण से संबंध रखने वाले जगत कारण से जगत कारण का वर्णन किया गया नहीं इन वाक्यों में तो जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्द के समान आकाश प्राण आदि शब्द के समान तो जैसे आकाश प्राण आदि शब्द है तो रूढ़ी से बोध करा रहे हैं की योग शक्ति योग शक्ति तो कहते तो हैं कि ऐसा नहीं कहना क्यूँकी कि कारण है जगत कारण है से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्द के समान यहाँ पर रू रूबे बाधित यहाँ पर रूबी का बाधित अथवा कही पर रूबी शक्ति का बाध हो जाता है किसका तो बाद रूबी का यहाँ पर बाधित यहाँ पर रूबी का बाधितत्व है अथवा कही रूबी यहाँ बाधित हो जाती है अथवा रूबी का यहाँ पर बाध हो जाता है, आ, है? ये। तो ये बताइए तो कहाँ पर बात हो जाता है ई का लेना ई से क्या लेना यहाँ पर मतलब नहीं आकाश आकाश आदि मतलब यार नहीं। जो यहाँ पर आकाश प्राण आदि सब जगत कारण के संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्द के समान रूढ़ी इससे जगत कारण से संबंध रखने वाले कौन से शब्द हैं तो आकाश प्राण आदि शब्द के समान ई कार्य ईसा वाक्यम यहाँ पर रूढ़ी का बाद हो जाता है यहाँ पर रूढ़ी का बाद हो जाता है कहाँ पर रूढ़ी का बाद हो जाता है यहाँ पर रूढ़ी का बाद हो जाता है किसके समान आकाश, आकाश प्राण आदि शब्द के समान और आकाश प्राण आदि शब्द किससे संबंध रखने वाले हैं नहीं, नहीं। जगत कारण से संबंध रखने वाले क्या जगत कारण से संबंध रखने वाले जगत कारण से संबंध रखने वाले बात आती मतलब जगत कारणता प्रतिपादक वाक्यों से संबंध रखने वाले ठीक है हाँ तो इसको सरल शब्दों में ऐसा समझना जिस प्रकार जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्दों की रूढ़ी बाधित हो जाती है क्या जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्दों की रूढ़ी बाधित हो जाती अर्ण वैसे है वैसे यहाँ पर ईस्ट पद की रूढ़ी बाधित है ईस्ट पद की रूढ़ी तो जब ईस्ट पद की रूढ़ी बाधित है तो यहाँ पर रूढ़ी ली जाएगी नहीं ली जाएगी बात इस पद में तो ये जो मयुबं से एवं माँ ऐसा नहीं कहना ये हुआ की कि किसका हुआ सिद्धांतिका का की पूर्ण पक्ष का हाँ बात आई सोनी हाँ रूडी यहाँ पर बाधित हो गई है रूडी यहाँ पर क्या हुई बाधित हो गई क्योंकि ध्यान देना कि रूडी शक्ति से जो अर्थ लेते हैं ना रूडी शक्ति से जो अर्थ लेते हैं तो वो जगत का कारण हो सकता है क्या वो तो सबका देखो मत जैसे ध्यान देना यदि रूढ़ी अर्थ लेंगे तो भौतिक आकाश क्या है उत्पादक नहीं है और आपका भौतिक प्राण क्या है उसमें, उसमें, ले, उसमें, ले, उसमें, ले, करने उसमें ले, ले नहीं हो सकता है तो वहां पर रूढ़ी अर्थ संभव नहीं है रूढ़ी अर्थ संभव है क्या नहीं। तो रूढ़ी अर्थ संभव ना होने से रूढ़ी अर्थ का होता है रूढ़ी अर्थ का क्यों होता है क्योंकि वो अर्थ वो अर्थ संभव नहीं है बताई में रूढ़ी अर्थ क्यों त्याग हुआ क्योंकि वह अर्थ संभव नहीं ऐसे क्या बोलया ठीक है और आगे देखना एको हावई नारायण आसीत ये महोपनिषद का वाक्य है एको हावई नारायण आशीत हावई के पूर्व काल में एक प्रसिद्ध नारायण थे सृष्टि के पूर्व काल में एक प्रसिद्ध कौन थे नारायण और उसी के का अगला अंश है इसी वाक्य का ब्रह्माना ब्रह्मा नहीं थे न ईशाना ईशाना का रुद्र नहीं थे सृष्टि के पूर्व काल में एक प्रसिद्ध नारायण थे ब्रह्मा नहीं थे और रुद्र नहीं थे तो इससे क्या मालूम होता है की सबसे जगत जो सब सृष्टि के पूर्ण पूर काल में जो होगा सृष्टि के पूर्ण काल में जो होगा उसी से सृष्टि बनेगी मतलब वही सृष्टि का कारण होगा वही जगत का कारण होगा बता दें समझ में जगत की सृष्टि से पहले जो होगा वही क्या होगा जगत का कारण होगा इससे नारायण उससे नारायण ही क्या ज्ञात होते हैं जगत के कारण ज्ञात होते अच्छा ठीक है हाँ वही कारण ज्ञात होते हैं भौतिक आकाश और ये भौतिक प्राण कारण नहीं है ना ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व काल में ब्रह्मा भी नहीं थे ईश्वर भी नहीं थे इससे क्या मालूम होता है ये भी जगत के कारण नहीं, नहीं।, नहीं। है ब्रह्मा और महादेव और देखना एक वाक्य है क्या अनापहत ये सतपत ब्राह्मण का वाक्य है अनपाहत पापमा अहम अश्मी में दे ऐसा रुद्र कहते हैं अपहत पापमा अपाह पापना होता है पाप ऐसी रहित अपहत पापना का ध्यान देना यहाँ पाप शब्द पूर्ण का भी उपलक्ष्य है अपहत पापना होता है पूर्ण पाप ऐसी रहित हो गया कि मैं पाप पूर्ण से रहित नहीं हूँ मतलब मैं कर्मो ऐसी रहित नहीं हूँ क्या मतलब हुआ मैं पाप पूर्ण रूप कर्मो ऐसी रहित और जगत कारण परमात्मा का कोई भी कर्मी नहीं है कोई भी हाँ भगवान का कोई भी कर्म नहीं है कर्म किसके होते हैं जीवों के किसके होते हैं जीवों के तो रुद्र का कथन है की मैं पाप से रहित नहीं हूँ मतलब मैं पाप से रहित नहीं हूँ और क्या कहते हैं नामानी में ध्य anyway. कि मुझे मेरा नामकरण कीजिए मुझे नाम दीजिए अर्थात मैं किस नाम से जाना जाऊँ अर्थात मैं किस नाम से जाना जाऊँ लोग मेरा मुझे किस नाम से जाने ऐसा रुद्र कहते हैं भगवान से ये वचन कहाँ का है का है।, का है और वो महोपनिषद का था इत्यादि भी इत्यादि वचनों से असर्व कारण अब ये ध्यान देना, ये रुद्रे आगे लिखा है ना जी। हाँ तो असर्व कारण कर्म वस्तत्व असर्व कारण सप्रतिपन्न संप्रतिपन्न रुद्रे की रुद्र जो है ना जो सृष्टि के पूर्व काल में था ही नहीं वो सबका कारण हो सकता है तो असर्व कारणत्व प्रतिपन्न कि सर्व कारण तो सर्व कारण समझते हैं का अर्थ होता है सर्वस्व सभी का कारण तो परमात्मा कैसे ज्ञात होंगे सर्व कारणत्व सर्व कारण का अर्थ है सर्व कारणम का क्या है सर्व सर्वस्व हाँ तो सर्व कारण कौन है इस परमात्मा है ना तो परमात्मा इस पर कैसे ज्ञात होंगे सर्व कारण कैसे ज्ञात होंगे हाँ संप्रति पन्ने के साथ अन्वय संप्रतिपन्न का ज्ञात कौन होंगे नारायण और रुद्र पहले थे तो रुद्र सर्व कारण ज्ञात होंगे अथवा असर्व कारण ज्ञात होंगे तो इत्यादि भी इत्यादि वचनों से असव कारण ज्ञात कैसे ज्ञाते हाँ मतलब जो सब कारण रूप से सब कारण रूप से अज्ञात या सब के कारण रूप से ज्ञात न होने वाले सब के कारण रूप से ज्ञात क्या कर्म सत्वे और जहाँ ध्यान देना पाप का अर्थ क्या हुआ कि मैं पूर्ण पाप रूप कर्मों से रहित तो पूर्ण पाप रूप कर्मों से रहित नहीं हु जो कर्म से रहित होता है वो कर्म के अधीन नहीं होता है जो कर्म से रहित होता है वह कर्म के अधीन नहीं होता है जैसे नारायण परमात्मा और रुत्र जब पूर्ण पाप रूप कर्मों से रहित नहीं तब तो ये कैसे होंगे कर्म के तो कर्म और कर्म के वश में होने से या कर्म के अधीन होने से कर्म के तो ये कर्मवस्त तो किस वाक्य किसे ज्ञात होता है बोलो हाँ और असर कारणत्व तो किस वाक्य से ज्ञात होता है असरु कारणत्व किससे ज्ञात होता है असर कारण तो किसने ज्ञात हुए रुद्र नहीं एक हवाई नारायण ना ब्रह्मा ना ईशाना जो पहले था ही नहीं वो सर्व का कारण हो सकता है।, है जो पहले नहीं था वो सरो का कारण हो सकता है तो इससे क्या ज्ञात हुआ असर कारणत्व तो? अब कर ज्ञात तो हुआ तो कर्मस्तु किसका रुद्र का अवसर कारणत्व किसका रुद्र का सर्व असर कारणत्व पंक्ति लगाइए हाँ नारायण ब्रह्मा ना ईसाना अना पात में ही इत्यादि वचनों से असल कारण रूप से तथा कर्मस्त रूप से ज्ञात रुद्र में ज्ञात रुद्र में संपन्न करते रुद्र किसके किन वाक्यों से ज्ञात है बोलो दो वाक्यों से कौन ज्ञात है रुद्र और रुद्र किस प्रकार ज्ञात है दो वाक्यों से असर और कर्म सत्वे ज्ञात है ना जैसे मनुष्य कैसे ज्ञात होगी वो स्वेन तो असर उद्र कैसे ज्ञात होंगे असर उपरण्वेन और कर्मवस्व रुद्र कैसे ज्ञात होंगे कर्मसन तो इत्यादि वचनों से असरो कारण और कर्मसन ज्ञात रुद्र में ज्ञात किसमें रुद्र में लगाइए सर्वास्यको सर्वाधारे असम्भवात है तो सर्वास्यको ध्यान देंगे पहले हमने बताया था ना ये सिद्धांति के जो कैसा मानता है तृतीया विभक्ति मानता तो है ना ईसा तो वास्तव पदच्छेद करता है ईश्वर से भी व्याप्त है ना और ये पूर्व पक्ष क्या मानता, इसको मानता है ना तो इससे आवास्त आवास्ते। है। आवास्ते। इससे क्या है, तो इससे जो है वो रुद्र में प्रसिद्ध है उसकी होंगी रुद्र रुड़ में है अदंत ईस शब्द की तो अब ध्यान देना ईश आवास आवास शब्द है ना कभी सर्व सर्वास्तव आवास लगा कर दिया है ना सर्वास्तव का क्या अर्थ हो जाएगा कि सब में व्याप्त क्या होगा सब में, ब्यात में ब्यात। जो सब का कारण होगा वही सब में व्याप्त हो सकता है क्या तो सब का कारण ही सब में तो जो सबका कारण नहीं होता है वो सब में व्याप्त हो सकता है तो सर्वास्य सर्वाधारत्वादे असम्भवात तो सर्वा सर्वास्य असंभवात सर्वास्य सर्वास्य अच्छा एक मिनट तो आप यहाँ पर थोड़ा समाज को समझना पड़ेगा आपको समाज समझने। है ना समास समझ ले सर्वास है ना कि सर्वस्मिन क्या बताया था व्याप्त सर्वस्मिन आवास्यवास अच्छा ठीक है सर्वस्मिन आवास्य सभी में व्याप्य है जो क्या जारे जारे जारे जारे जारे जो तो है तो, सभी में व्याप्त कौन है नारायण तो सर्वास्थ्य होगा सब में जो व्याप्त है उसे क्या कहेंगे सर्वा बता सर्वास्थ्य बात तो तो ध्यान देना तो सर्वास्थित किसमे रहेगा नारायण में तो रुद्र में सर्वास्थ्य तुम मोगा होगा ठीक है और ध्यान देना कि जो सब का कारण है वही क्या हो है सकता है कि सब में व्याप्त हो सकता है और जो सब का कारण है वही सब का आधार हो सकता है जो सब का कारण है वही सब का आधार होता तो सब के कारण रुद्ध है नहीं। तो वो सब के आधार हो सकते हैं तो सर्वाधार असम्भवा सर्वाधार कौन होगा हो नारायण तो सर्वाधारत्व की किसने होगा नारेन, नारेन। रुद्र में सर्वाधारत्व होगा हो तो रुद्र में सर्वास्य सर्वाधारत्वादी के असम्भव होने से सर्वास्य तथा सर्वाधारत्वादी के द्वारा लगाना एको हई हाँ नारायण आसित न ब्रह्मा न ईशाना अनाभा पासमा अहमस्मी नावानी में भेई इत्यादि वचनों के द्वारा असव कारण और अकर्म इत्यादि गठनों के द्वारा असर्म कारण और कर्मवस्थ अच्छे ज्ञात रुद्र में ज्ञात सर्वास्तव तथा सर्वाधार असंभव होने से सर्वास्तव के असंभव होने से और सर्वाधारतवादी के सर्वास्तव तो किसमें असंभव है और सर्वाधारत्व किसमे असम्भव है सर्वाधारत्व असंभव किसमे है और सर्वाधार कौन है तो, तो किसने संभव होगा ठीक है और सर्वास्त्य कौन है तो सर्वास्तव तो किसने संभव है? हाँ तो रुद्र में सर्वास्तव तथा तो सर्वाधारत्वासी के असंभव होने से में व्याप्त तो तो है थाफ। है? थाफ। तो हो होगा? होगा। ऐसा समझिए आप इतनी पंक्ति लग जाएगी तो ध्यान देना जो सब का कारण होगा वही क्या होगा सर्वास्तक होगा सबने व्याप्त होकर रहने वाला व्याप्त होकर हाँ क्योंकि परमात्मा को वेदांत में जगत का अभिन्न उदान कारण माना जाता है तो जो ऐसा करण होता है वही सब सर्वास्य होता है और सबका आधार होता है अच्छा अब तद है ना तदव तया तो प्रत्यय पर ध्यान देना थोड़ा तदव तया तद से लेना है सर्वास्यो क्या लेना है और सर्वाधारत्व के तत्व से लेना है तदवत थोड़ा ध्यान दो जैसे, जैसे गोत हो ना तद से तो गोत को लेना हो तो तद उवत होगा तद तद से गो को लेंगे तो तदुवत का क्या होगा गोत वाला कौन होगा गोत किस में रहता है तो गोत वाला वो हो जाएगा भाई बात समझे यदि तद वत गोत्र को ले तो वत अर्थ हो जाएगा गोत वाला अर्थात वो हो जाएगा ठीक नहीं।, नहीं है, है, है। देखिये ध्यान देना एक तो तेन तुल्यम क्रिया चेरवती इससे जो वती प्रत्यय होता है ना वो उसके समान उसके तुल्य इस अर्थ में है और जो मतु प्रत्यय होता है ना मथु को भी वत हो जाता है माधुखाया दिया दिया ना तो जो मथुरा को मथु होता है तो उसका है वाला उसका क्या अर्थ है तो यहाँ पर वाला अर्थ है तो तद्वत तद से गो लेंगे तो तद्वत्त का क्या अर्थ होगा गोत वाला अर्थ है तदव तदुवत है ना तदवत आता है और पे तदव ऐसी कर देंगे तो बनेगा तो तो तदुत है ना तो तदुभ ऐसी तल प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा तरुवत्ता और में क्या हो जाएगा तरव संक्षेप में समझू स्वाप्रत्यय और तल प्रत्यय का एक ही अर्थ है तस्व भाव जैसे देखना मनुष्य में क्या रहता है और मनुष्यता किसमें रहती है तो मनुष्यत्व मनुष्यता एक ही चीज़ है मुनुश्यता और मनुष्यता एक ही चीज़ है जैसे भाव में करते हैं, तो मनुष्यत्व बन जाता है और तल प्रत्य करते हैं तो मनुष्यता बन जाता है तल में ही रहता है स्त्रीआम तो अब आप यहाँ पर समझेंगे तो तल से पहले ले सर्वास्य लेंगे सर्वा सर्वास्तव रुद्र में था सर्वास्य असंभव था तो से लेना सर्वास्य तदवत अर्थ होगा तद वाला जब से लिया सर्वास तो क्या होगा सर्वास वाला सर्वास वाला मतलब सर्वास सर्वास्य हो गया ना तो सर्वास्य कौन हुए नारायण है ना और फिर तदवत तदवत तया है ना तो उसका तदवत तया अर्थ होगा तदवत्व प्रत्यय स्वाप्रत्य एक ही है तो उसका अर्थ हो जाएगा सर्वास्य ट्रेन सर्वास्य कौन है नारायण तो सर्वास प्रसिद्ध कौन होंगे नारायण नारायण के लिए शब्द लिखा है सर्वेश्वर क्या लिखा है सर्वेश्वर तो सर्वत्या प्रसिद्ध है सर्वास्य सर्वास्थ्य है सर्वेश्वर तो सर्वास्त्य प्रसिद्ध कौन है सर्वेश्वर सर्वेश्वर आ रहे हैं ना ये शब्द कहाँ बताएंगे कारण से बताएंगे बताएंगे बताएंगे। पंक्ति लगाओगे ना तो सर्वाचत्व प्रसिद्ध को हुआ है सर्वेश्वर अभी जैसे आपने पहले से सर्वाचत्व को लिया था ऐसी पहले किसको लेना है सर्वाधारत्व को लेना है तो, तो, तो से लेना है सर्वाधारत्व सर्वाधारत्व तो सर्वाधार कौन है सर्वेश्वर तो तो, तो, दुआ तो तो किसने संभव है और तो किसने संभव नहीं है रुद्र में तो तथ्य लेना है सर्वत्र में तथ्य लेना है क्या सर्वाधारत्व तो तदव हो जाएगा सर्वाधारत्व वाला सर्वाधारत्व तो वाला कौन होगा सर्वाधारत्व वाला होगा सर्वाधार सर्वाधार कौन है तो सर्वाधारत्व मतलब सर्वाधार वाले नारायण तो तटुत्त का हुआ फिर तटुपत है तो ना मतलब तो फिर अर्थ हो जाएगा सर्वाधार सर्वाधार रूप से कौन प्रसिद्ध है नारायण नारायण सर्वेश्वर तो लगाइए सर्वासन और सर्वाधारेन प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध है सर्वेश्वर कौन प्रसिद्ध है सर्वेश्वर और सर्वेश्वर कैसे है मतलब मतलब असीमित ऐश्वर्य वाले कैसे है रुद्रादी रुद्रादी देवताओं का भी ईश्वर है रुद्रादी देवताओं का भी ईश्वर है लेकिन उनका ईश्वर कैसा है अवचिन्न, अवच्छिन्न का ऐश्वर्य और सर्वेश्वर का ईश्वर कैसा है अनवच्छिन्न तो सर्वत्व प्रसिद्ध अनवच्छिन्न ऐश्वर्य वाले सर्वेश्वर में सर्वेश्वर में आयम शब्द का सर्वेश्वर में इस शब्द को योगिक जानना चाहिए सर्वेश्वर में शब्द का प्रथम चंदा है हाँ। इस शब्द जिसको लेकर थी ना इस, से। इस सर्वेश्वर में इस शब्द योगिक जानना चाहिए सर्वेश्वर में इस शब्द को और पूर्व पक्षी के अनुसार इस शब्द रुत्र में कैसा था रूढ़ी कैसा था शब्द की है शब्द की शक्ति का क्या नाम है रूढ़ी और शक्ति वृत्ति ऐसी जिस अर्थ का बोध होगा उसे क्या रूढ़ अच्छा तो उस अर्थ को भी रूट कहेंगे और उस शब्द को भी क्या कहेंगे <laughs> मतलब अर्थ मतलब शक्ति से अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं कहेंगे तो वो शब्द कैसा था वहाँ पर रूट इस में था रूट और इस शब्द सर्वेश्वर में कैसा होगा लगाइए या क्या हो गया सर्वास तथा के आवास रूप से तथा सबके आधार रूप से कौन प्रसिद्ध है सर्वेश्वर अब वो कैसे है कैसे है अंतिम तो सर बोलो अनवच्छिन्न ईश्वर वाले अचीमित ईश्वर वाले सर्वेश्वर में आयम शब्द क्या रहे सर्वेश्वर में ई शब्द योगिक जानना चाहिए बोध शब्द अभ्या जानना चाहिए योगिक हमने ये अर्थ ये तो लिखाया था आपको कि ऐसा लिखाया था कि रूबी शक्ति से जी का बोध होता है उसे कहते रूढ़ रूढ़ और योग शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं योगिक और लिखो एक पंक्ति और की रूबी शक्ति से अर्थ के रूढ़ी शक्ति से अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भी रूढ़ कहे जाते हैं ये भी लिख दो रूढ़ी शक्ति से रूढ़ी शक्ति से अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भी रूढ़ कहे जाते हैं तथा योग शक्ति से क्या लिखा रूढ़ी शक्ति से अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भी रूढ़ कहे, कहे जाते हैं। लिखा जी तथा योग शक्ति से अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भी योगिक कहे जाते हैं योगिक कहे जाते हैं तथा योग शक्ति से अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भी योगिक कहे जाते हैं योगिक कहे जाते हैं योगी कहे जाते हैं तो ध्यान देना इस शब्द सर्वेश्वर में कैसा है तो इस शब्द रूढ़ है अथवा यौगिक है यौगिक है है ना यहाँ पे हाँ, नहीं इस शब्द को यहाँ पर यहाँ पर इसमें सर्वम में इस शब्द को यौगिक मानना चाहिए की रूढ़ मानना चाहिए यौगिक किसमें है सर्वेश्वर में और रूढ़ किसमें हो रहा था तो, तो वो रूढ़ हो सकता है नहीं, क्योंकि रूढ़ी वहाँ पर बाधित हो गई है रूढ़ी वहाँ पर कैसे आकाश प्राण आदि शब्दों की तरह रूढ़ी बाधित हो गई है और आगे भी कारण बता दिया योग का बात है किस नियम से रुद्र होंगे इस मंत्र में, होंगे। इस इस मंत्र में होंगे। और तथा सर्वाधि उपद का अभाव होने से भी इस मंत्र में इस रुद्र ठीक है ऐसा पूर्व पक्ष ननु से पूर्व पक्षी कहा गया सिद्धांति कहता एवं ऐसा नहीं कहना ऐसा क्यों नहीं कहना क्योंकि जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्दों की तरह रूढ़ी बाधित रूढ़ि का यहाँ पर बाद हो जाता है क्योंकि जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्द के समान याद पर रूडी का बात हो जाता है जब रूडी का बात हो जाता है तो ध्यान देना जो रूढ़ी योग कहा गया था ना कि रूडी योग का बात कर देती है तो यहाँ बात कर पाएगी बल्कि आकाश प्राण आदि शब्द के समान रूढ़ी का ही पर बात हो जाएगा हाँ अच्छा तो अब ध्यान देना रूडी का यहाँ पर कैसे बाद हो, बाद होता है तो ये सब बताते हैं रूडी का बाद कैसे हुआ ये कोई जानना चाहे आकाश प्राण आदि शब्दों के समान रूडी का बाद कैसे हुआ तो सब बताते हैं क्योंकि अच्छा एक मिनट रूडी बाधित हुई ना नहीं। नहीं। तो रूडी बाधित होने का अभी कारण है, नहीं, नहीं, नहीं। रूढ़ी बाधित होने का कारण ये नहीं है अभी आप संक्षेप भी इतना समझिएगा ऐसा नहीं कहना क्योंकि यहाँ पर रूडी का बात क्यों की यहाँ पर रूडी का बात हो गया रूडी का हो गया मतलब बाधक ना होने पर क्या होती है रूडी, रूडी। बाधक ना होने पर क्या होती है रूडी और यदि कोई बाधक आ जाए तो रूडी होगी ठीक नहीं। है समझ गई यही बात अच्छा कोई असुविधा हो तो फिर पूछ लेना आप कहते हैं की सृष्टि के पूर्व काल में एक नारायण थे हा वही करते प्रसिद्ध या हा कर लो प्रसिद्ध वही करते कर लो वही कल क्या कर देंगे इस सृष्टि के पूर्व काल में एक प्रसिद्ध नारायण ही थे ब्रह्मा नहीं थे सब और सब ईशान रुद्र भी नहीं थे इसका मत जो पहले था वही जगत का कारण होगा जो नहीं था वो जगत के कारण हो सकता है नहीं, नहीं। तो इसके द्वारा सर्व कारण कौन ज्ञात होता है नारायण। और रुद्र कैसे ज्ञात होते हैं सर्व कारण चलिए हालाह पापमा अहम अस्मी रुद्र कहते हैं प्रभु मैं पूर्ण पाप रूप कर्मों से रहित नहीं हूँ मेरा नामकरण कीजिए अर्थात मैं किन नामों से जाना जाऊँ इत्यादि वचनों के द्वारा असर कारण और कर्मवश ज्ञात कौन ज्ञात रुद्र असर कारण किस वचन से ज्ञात नियुण। नियुण। हमें और तो वस्तु किस वचन से क्या? रुद्र में सर्वास्तव और सर्वाधारत्व आदि के संभव होने से है ना सर्वा तो क्यों संभव नहीं है रुद्र में क्योंकि वो नहीं सर्वास्तव एक क्योंकि वो सर्वकारण नहीं है सब में व्याप्त होकर वही रहेगा जो सबका तो सर्वास्तव क्यों सम्भव नहीं है और सर्वाधारत्व भी क्योंकि सर्वकारण पूर्ण होगा सर्वात तथा सर्वाधार के संभव होने से कितने संभव है रुद्र में रुद्र में संभव होने से तथा सर्वाक और सर्वाधार ऐश्वर वाले सर्वेश्वर में यह शब्द योगिक जानना चाहिए है ये ध्यान ना ध्यान देना कि सर्वेश्वर में योगिक क्यों जानना चाहिए पर। आ, अच्छा पंक्ति के अनुसार देखेंगे रुद्र में यौगिक कब हो क्यूँकी रुद्र में योगिक क्योंकि रुद्र में सर्वास्य तो सर्वाधारत्वादी के संभव न होने है ना यदि उसमें संभव होता ना तो रुद्र में यौगिक हो जाता नहीं रुड़ी रुड़ी नहीं नहीं हो जाता यदि रुद्र में प्रसिद्ध होता तो रुद्र कैसे यौगिक शब्द हो जाता और रुद्र में प्रसिद्ध नहीं तो रुद्र यौगिक शब्द होगा जिसमें प्रसिद्ध है वही यौगिक शब्द होगा है ना और रुद्री का तो यहाँ पर बाद हो गया है आकाश शब्द के समान आकाश प्रणादी शब्द के समान यहाँ पर बाद हो गया है असुविधा चिंता नहीं करिए है, है ना यद्यपि प्रसिद्ध भावा, प्रसिद्ध निर्देश निर्देश लिखो लिखो क्या जन खलु खलु खलु खलु हा खलू हा खलू हा हा इत्यादि इत्यादि पद पद घटितो जनाओ घटितो हटि निर्देश किसका अर्थ है प्रसिद्ध वन निर्देशा का किसका अर्थ हुआ प्रसिद्ध का वे अर्थ है प्रसिद्ध वा का समझो का मतलब सभी जन को सभी जन को विधि करते किसको विदित तो है सभी जन को विदित अर्थ कहते हैं ना कि यह बात प्रसिद्ध है यह बात प्रसिद्ध है मतलब इसको लोग जानते है या लोगो को विदित है तो सब सर्वजन को विदित अर्थ का बोधक विदित अर्थ का बोध। विदित अर्थ का बोधक कौन? कौन निर्देश कौन हाँ समान विभक्ति वालों का समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ हमने होता है वहाँ बोध का प्रसमान थे और निर्देशा प्रसमान थे ना? कि सब की सब जन को विदित अर्थ का बोध कौन बोधक है निर्देश बोधक कौन निर्देश और कैसा निर्देश खलुहा इत्यादि पदों ऐसी युक्त निर्देश जैसे मतलब वाला निर्देश या इत्यादि पदों से युक्त निर्देश, निर्देश। इत्यादि पदों से युक्त निर्देश अथवा इत्यादि पद वाला निर्देश चाहे खलू पद होगा अथवा यहाँ पर खलू पद से युक्त निर्देश होगा निर्देश का से कथन निर्देश का क्या है खलू से युक्त कथन होगा अथवा हाप से युक्त कथन होगा उस कथन को क्या कहेंगे प्रसिद्ध हैं। खलुपद से युक्त कथन होगा या फिर हापत से युक्त कथन होगा उस कथन को क्या कहेंगे अब वो किसका बोधक होता है सरोजन विधि तर्क का बोधक होता है सरोजन विधि तर्क का बोधक होता है अब ध्यान देना अभी आपने जो दो वाक्य लिखे थे ना जिसमें आकाश को जगत की उत्पत्ति का कारण बताया गया और प्राण को लय जगत के लय का कारण बताया गया उनमें देखो हा शब्द आया है ना मतलब हाश शब्दों अथवा खलू शब्दों कोई एक शब्द हा शब्द है ना अच्छा तो उस निर्देश को निर्देश मतलब कथन जो आपने वाक्य लिखा है ना कथन का मतलब वाक्य भी कर सकते हैं वो वाक्य अथवा वाक कथन कैसा है प्रसिद्ध निर्देश है वो कैसा कथन है तो जैसे हा शब्द वहाँ लगा है हा शब्दा हा शब्द आया है क्या इस में नहीं। नहीं। नहीं आया है ना नहीं। हाँ। तो अब लगाइए पंक्ति यद्यपि प्रसिद्ध गिरदेश का अभाव होने से यद्यपि ईसा वास्तव इस वाक्य में प्रसिद्ध गर्देश का अभाव होने से यद्यपि इस उपनिषद यद्यपि ईसा वास्तव यहाँ पर प्रसिद्ध उपध का अभाव होने से प्रसिद्ध पधन निर्देश कहाँ है प्रसिद्ध उप निर्देश का हाँ हाँ यद्यपि प्रसिद्ध निर्देश है जो जो वाक्य लिखे हैं ना कौन सी बात सर्वाणु भूतानी प्राणाम यहाँ पर प्रसिद्धव निर्देश है और ईसा वाक्य प्रसिद्धविर्देश अच्छा निर्देश का मतलब करना कथन और निर्देश वाला वाक्य लेना ये अच्छा रहेगा निर्देश का अर्थ होगा कथन और निर्देश वाला खुद होगा लग गया ईसा वास्तव इस इस वाक्य में प्रसिद्ध वर्ध निर्देश न होने से प्रसिद्ध निर्देश कौन होगा जो खलू और हाथ इत्यादि हाँ। पदों ऐसी निर्देश तो होगा हो प्रसिद्ध वन निर्देश का अभाव होने से आकाश आदि आकाश आदि के वाक्य से आकाश आदि वाक्यो ऐसी विषमता है आकाश आदि वाक्य का मतलब आकाश आदि का गोट कराने वाले वाक्य है आकाशवादी वाक्य ऐसी वही वाक्य ले लेना दो वाक्य आदि से क्या लेना है प्राण यद्यपि प्रसिद्ध वेश प्रसिद्ध वेश का अभाव किस में है ईसा वास्तव वाक्षाम इस वाक्य में यद्यपि ईसा वास्तव इस वाक्य में का वेशव होने से आकाश आदि वाक्य से विषमता है आकाश आदि वाक्यों से विषमता कहाँ पर विषमता है ईसा वास्तव यहाँ पर सुनो कहने का तात्पर्य है पहले पूर्व पक्षी ने क्या कहा था की ईश्वर रुद्रम रूट है यही कहा है ना हु। तो सिद्धांती ने कहा रूढ़ नहीं हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्द रूढ़ है क्या है आकाश प्राण आदि शब्दों की रूढ़ी बाधित है मतलब आकाश प्राण आदि शब्द की रूढ़ी नहीं है अर्थात आकाश प्राण आदि शब्द रूढ़ नहीं है जिस प्रकार जगत कारण के बोधक जिस प्रकार जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्राण आदि शब्द रूढ़ नहीं है उसी प्रकार यहाँ पर इस शब्द रूढ़ नहीं। सिद्धांतिक जिस प्रकार जगत कारण से संबंध रखने वाले आकाश प्रणाली शब्द रूढ़ नहीं।, नहीं है उसी प्रकार ईसावासम यहाँ पर सब रूढ़ किसने कहा था सिद्धांत लेकिन विचार करके देखो आकाशाद सर्वाणी हाववा ईमानी भूतानी आकाशाद समुत्प्य और सर्वाणी हावा इमानी भूतानी प्राणमेव अभि सम्मिल सन्ती यहाँ पर हाव घटित हाँ निर्देश था या प्रसिद्ध बने निर्देश था तो प्रसिद्ध बने निर्देश होने के कारण यहाँ पर प्रसिद्ध जगत कारण लिया गया प्रसिद्ध वर्ष निर्देश होने से क्या लिया गया प्रसिद्ध जगत कारण लिया गया तो यहाँ पर प्रसिद्ध वर्ष निर्देश नहीं, नहीं है सब नहीं शब्द नहीं, नहीं है तो ये विषमता होगी कि नहीं हुई तो जब विषमता हो गई तो फिर यहाँ पर रूढ़ी का बाद कैसे होगा पता ही सोच गई पूर्व पक्षी यदि कहना चाहे तो बताती सोच गई पूर्व पक्षी ये कहेगा क्या कहेगा कि वहां तो प्रसिद्ध पद निर्देश था इसलिए प्रसिद्ध जगत का कारण लिया गया और वहां पर रूढ़ अर्थ आकाश और प्राण नहीं लिए गए प्रसिद्ध जगत कारण परमात्मा लिया गया तो यहां प्रसिद्ध पद निर्देश नहीं है इसलिए यहां पर सर्वेश्वर को क्यों लेना रुद्र को ले लो प्रसिद्ध पद निर्देश नहीं है फिर सर्वेश्वर को ना लेकर के रुद्र को ले लो ऐसा कहना है यदि ऐसा कहना चाहे लगाइए यद्यपि ईसा वास्तव यहाँ पर प्रसिद्ध पद निर्देश का अभाव होने uh, से आकाश आदि आकाश आदि आकाश आदि के बोधक वाक्यों से भी समझता है आकाश के बोधक वाक्यों से आकाश के बोधक वाक्यों से भी समझता है फिर भी तथा इंद्री न्याय न्यायाते विरुद्ध अर्थ विषय कया एव रूढ़ी भंगोपत्ती फिर भी इंद्री न्याय न्यायात को पूर्णीवता को लिखाया गया है ना हाँ ये मानता जरूरी होता है लोग बहुत सोचते हैं कि व्याकरण बहुत अच्छा पढ़ लेंगे न्याय बहुत अच्छा पढ़ लेंगे सब हो जाएगा कुछ नहीं होता है सब विषय जरूरी होते हैं व्याकरण से आचार्य कर लो न्याय से आचार्य कर लो का गीता के समझ आ पायेगा जरूरी है व्याकरण जरूरी है न्याय जरूरी है पर्याप्त वो नहीं है हर विषय के साथ सकता है है ना इंद्री न्यायात है ना तो इंद्री न्याय को समझना पड़ेगा आपके पास इस पुस्तक में देख लो सब लोग इसमें इंद्री ऋचा दी है कि नहीं दी है दी है तो उसमें देखो नहीं इसमें देख लो इसमें दी हुई है इसमें टिप्पणी में आना पड़ेगा न्यायात है नाचन करेंद्र इसमें जो है पाठ अशुद्ध टिप्पणी में नेद्र है इसमें ऐसा कर दिया है नाद्रेंद्र सचि दासु से हाँ ने तो इस ऋचा को कहते हैं इंद्री ऋचा क्या कहते हैं इंद्री दिशा कहते हैं तो ना? है? ने, ने, ने, ने, ने, ने, तो, ने ना ना? संबोधन है इंद्र है। कदाचन इस शरीर से कि कभी कदाचन करते कभी और इस स्त्री कभी कभी हिंसक नहीं होते हो तुम कभी हिंसक ना है ना कि तुम कभी हिंसक नहीं होते हो यह इसका है क्या सो गया तुम कभी हिंसक नहीं होते हो वह असी भी लगा है ना है। है। असी लगा है ना है। है। आ, इस स्त्री हाँ ठीक ये असी है, असी है ना स्त्री का अर्थ क्या है हिंसक हो असी लगा है और ना है कि हे इंद्र आप तुम कभी हिंसक नहीं होते हो और क्या है दास उसे सच दासु से कर्थ हविष प्रदान करने वाले से हविष प्रदान करने वाले से और सचि कर प्रसन्न होते हो हविष प्रदान करने वाले से प्रसन्न होते हो इस ऋचा का क्या नाम ना है ऋचा क्या नाम है ध्यान देना इस ऋचा में इंद्र शब्द आया है ना तो इंद्र शब्द कोसमें है इंद्र देवता में किसमे रूढ़ी है वैसे इंद्र जो है धातु से बना है ईश्वर ये धातु से क्या बना इंद्र शब्द तो उसका से क्या होता आईश्वरे आईश्वरे वाला। आईश्वरे? वाला तो तो है खाली ईश्वर वाला ईश्वर वाला तो ईश्वर वाले तो बहुत है सर्वाधिक ईश्वर वाले तो भगवान है लेकिन इंद्र शब्द की रूढ़ी किसमे है इंद्र देवता तो यदि रूढ़ी को देखते हैं रूढ़ अर्थ लेते हैं तो इस मंत्र का विनियोग इस मंत्र का उपयोग होना चाहिए किसमें होनी चाहिए मतलब ये इंद्र इंद्र देवता से संबंधित कर्म में इंद्र देवता से संबंधित मतलब इंद्र इंद्र इंद्र उपस्थापन उपस्थापन में उपस्थापन कर इस देवता के इस में उपयोग उपयोग होगा होगा है इसका के भी लेंगे ना और वहीं पर एक हुई है देखो क्या कराचन शरीर इस मंत्र में स्थित इंद्र शब्द इंद्र शब्द सब्दिक, इंद्र शब्द का इंद्र शब्द की रूढ़ी होने से इंद्र शब्द की रूढ़ी इंद्र परस्पे ने है कि इंद्र बोधकत्व होने से इंद्र इंद्रबोधक होगा इंद्र शब्द इंद्र शब्द इंद्रबोधक होगा ऐसा लगाना इस मंत्र में स्थित इंद्र शब्द का रूढ़ी के कारण इंद्र बोधकत्व होने से समझी लगेगी इंद्र शब्द का रूढ़ी के कारण इंद्र बोध होने से या इंद्र शब्द रूढ़ी से इंद्र का बोधक है तो इंद्र का बोधक होने से या वाक्य क्या होगा या मंत्र होगा इंद्रो उपस्थापन का अंग होगा किसका अंग होगा इंद्रो उपस्थापन का अंग होगा रूढ़ी से ठीक है और रूढ़ी से इंद्रोपस्थापन का अंग होगा और तेज चर्चा कल होगी ओम पूर्ण मदम पूर्णिष्ट ऐसी